विचार यात्रा क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों आज की विचार यात्रा में हम बात करेंगे प्रगतिशील व जनवादी कवि लेखक और पत्रकार मंगलेश डबराल के बारे में कल यानी 9 दिसंबर 2020 को एम्स में हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया वो कोरोना से भी संक्रमित थे साथियों मंगलेश डबराल की निधन की खबर पाकर देश भर में उन्हें जानने वालों जिनमें की साहित्यकार और आम नागरिक है उन्हें बहुत गहरा दुख पहुँचा है मंगलेश डबराल के जाने ऐसी प्रगतिशील और जनवादी साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हानि हुई है जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है तो आइए आज के दिन हम उन्हें और नजदीक से जानते हैं उनकी रचनाओं के माध्यम से उनके कथनों के माध्यम से सबसे पहले उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता तानाशाह जिसे हमने लिया है यूट्यूब चैनल पत्रकार प्रेक्षक से इसे आवाज दी है रोहित जोशी ने सुनिए ये कविता ाह को अपने किसी पूर्वज के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता वह उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखता या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखता यह स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठा हुआ उसका हाथ या बधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई अंगुली किसी पुराने तानाशाह की याद दिला जाती है यह एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उसका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है वह अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करता है लेकिन क्रूरता कोमलता से ज्यादा ताकतवर होती है इसलिए वह एक झिल्ली को फेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे ठंडी क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है तानाशाह मुस्कुराता है भाषण देता है और भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह एक मनुष्य है लेकिन इस कोशिश में उसकी मुद्राएं और भंगिमाएं उन दानवों दैत्यों राक्षसों की मुद्राओं का रूप लेती रहती हैं, जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों गाथाओं धारणाओं विश्वासों में मिलता है वह सुंदर दिखने की कोशिश करता है आकर्षक कपड़े पहनता है बार बार सजधज बदलता है लेकिन इस पर उसका कोई वश नहीं कि यहां सब एक तानाशाह का मेकअप बनकर रह जाता है इतिहास में तानाशाह कई बार मर चुका है लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है उससे पहले कोई नहीं हुआ है सदियों मंगलेश डबराल सरकारों के बारे में व्यवस्था के बारे में राजनीति के बारे में साहित्यकारों के बारे में लेखकों के बारे में और कविता के बारे में क्या सोचते थे आज सुनते हैं उनके ये रिकॉर्डिंग हमें ली है इंडियन राइटर्स फोरम के यूट्यूब चैनल से तो आइए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं उनके विचार देखिए राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि समाज को राजनीति ही बदलती है समाज को कविता नहीं बदलती सबसे पहले वो मनुष्य को बदलती है कविता जो, जो है सबसे पहले मनुष्य को बेहतर संवेदनशील मनुष्य बनाती है तो कविता का असर साहित्य का असर तो बहुत देर बाद होता है लेकिन हम ये ना भूलें कि प्रेमचंद का जो साहित्य है उसका असर तो रहा होगा इतने तमाम वर्षों में क्या असर रहा होगा उसने हमारे समाज पर कोई ना कोई असर डाला है बहुत बड़ा आज राजनीति हर चीज़ में है उससे आप मुक्त नहीं रह सकते हैं और राजनीति से मुक्त रहना बल्कि बल्कि अनैतिक भी है क्योंकि ये राजनीति ही है जो हमारे जीवन को संचालित कर रही है तो अगर आपके देश में अच्छी राजनीति होगी तो आपका समाज अच्छा बनेगा अगर ख़राब राजनीति होगी तो आपका समाज खराब बनता जाएगा मेरे ख्याल से आज हमारे देश में जो राजनीति है वो खराब हो रही है लगातार और वो एक ख़राब मनुष्य को जन्म दे रही है वो एक ऐसे मनुष्य को जन्म दे रही है जिसमें नैतिकता अनैतिकता का कोई बोध नहीं है क्या आज हमारी राजनीति समाज को बांटने का काम कर रही है हमारे समाज का ताना बाना जो रहा है वो इतना आपस में जुड़ा हुआ रहा है कि अगर हिंदू लोग हिंदू जो है ताना है तो मुसलमान बाना है तो हमारा ये ये समझिए कि जितने भी जितनी भी कलाएँ हमारे यहाँ हैं वो चाहे कपड़ा बुनने की कला हो साड़ी बुनने की कला हो दरी और कालीन बुनने की कला हो उसमें तमाम कारीगर मुस्लिम हैं यहाँ तक कि रामलीला में जो मुखौटे बनते हैं मुखौटे रामलीलाओं के पर्दे जो बनते हैं उनको जो मुसलमान कलाकार बनाते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम ईसाई एकता हमारे समाज में इस तरह रही है कि वही हमारे समाज की असली ताकत है अगर आप उसे फूट पैदा करेंगे अगर आप नफरत पैदा करेंगे उसमें तो एक आंतरिक विभाजन होगा एक कवि के नाते और एक नागरिक के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि अगर हमारे देश की व्यवस्था खराब है तो मैं उस व्यवस्था की आलोचना करूं। अगर हमारे देश की सत्ता की राजनीति हमारे देश की सरकार अच्छी नहीं है तो मैं उस सरकार की आलोचना करूँ यही मेरी देशभक्ति है यही मेरी सबसे बड़ी देशभक्ति है देशभक्ति हम आखिरकार एक कवि और एक नागरिक के तौर पर मैं जो इस सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ मैं इस, इस देश में रहने वालों के प्रति जिम्मेदार भौगोलिक नक्शे से देश नहीं बनता है वो भी उसका भी उसका भी महत्व है लेकिन असल नक्शा बनता है देश के लोगों से हम ही देश हैं मैं तो ये मान के चलता हूँ आज जो कविता लिखी जा रही हिंदी अंग्रेजी चाहे इसमें भी हो आपने देखा उसमें सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा है और वो व्यक्ति के बारे में भी है तब भी वो सामाजिक सरोकारों से मुक्त नहीं है तो सामाजिक सरोकार अगर अगर है तो यही तथा कथित समाज सेवा है कभी पर एक दायित्व तो ये भी है कि उस शब्दों के अर्थ को बचा के रखें कविता की एक जिम्मेदारी ये भी है कि शब्द की जो सत्ता है क्योंकि हम हम के भाषा में रहते हैं हम सब भाषा के नागरिक हैं वे अटिजन्स ऑफ लैंग्वेज तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम उस भाषा की सरहदों को उसके सब अर्थों को बचा कर रखें तो आज राजनीति ने हमारी भाषा को इतना भ्रष्ट कर दिया है कम से 70 राजनीति ने क्योंकि आपको ये तुरंत लग जाता है कि ये जो ये एक नेता बोल रहा है वो सच नहीं है, वो झूठ है आप जानते हैं अच्छी तरह से तो ये जो ये जो बात हो गई है कि राजनीतिक ताकतों ने भाषा के अर्थों को बदल दिया है या उन्हें भ्रष्ट कर दिया है तो भाषा में जो भ्रष्टता आई है उसका उसको बचाने का एक जिम्मा जो है वो कविता कपी है तो कविता एलिटिस्ट कार्रवाई तो हो नहीं सकती है लेकिन कविता में कुछ भी जायज है कविता में कुछ भी लिख सकते हैं बशर्ते वो मनुष्य की संवेदना को बेहतर बनाने के लिए और श्रोताओं अब अंत में आइए सुनते हैं उनकी एक बहुत ही प्यारी कविता दरवाजे और खिड़कियाँ इसे हमने जन संस्कृति मंच के यूट्यूब चैनल से संभाल लिया है तो ये सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये कविता दरवाजे और खिड़किया दरवाजे और खिड़कियां दरवाजे और खिड़कियां उन चीजों में से हैं जो घरों और इमारतों के उजड़ने के बाद भी बची रहती हैं मलबे में से आधा बाहर को निकली हुई हवा में थरथराती हुई उनका कोई हिस्सा आसमान को ताकता हुआ दिखाई देता है वे जगहें उनमें बची रहती हैं जो उनमें थी वे दृश्य भी कांपते हुए वहां झूलते रहते हैं जो उनमें थे दूर बगदाद काबुल गाज़ा पट्टी में एक आदमी नजर आता है अपने तबाह कर दिए घर के मलबे में दरवाजे खिड़कियां खोजता हुआ वह उन्हें किसी तरह निकाल लेता है बगल में दबाकर या कंधे पर रखकर ले जाता है कहीं एक टूटी हुई दीवार के सहारे हवा में टिका देता है इस उम्मीद में कि उनके इर्द गिर्द फिर कभी कुछ ईंटें इकट्ठा हो सकेंगी उजाड़े गए लोगों की यह एक स्थाई तस्वीर है वे हमेशा अपने घरों के मलबे के आसपास मौजूद रहते हैं दरवाजे और खिड़कियां कवियों की प्रिय चीजें हैं वे उन्हें हमेशा खुला हुआ देखना चाहते हैं अठारहवीं सदी में कोई मीर तकी मीर दुनिया को एक खुले हुए दरवाजे की तरह देखता था तस्वीरों की तरह लोग उसके भीतर आते थे जैसे आईने के भीतर आ रहे हों उन्नीसवी सदी में इस का एक महाकवि चाहता था जब उसकी मृत्यु हो तो वह खिड़की खुली रहे जहां से वह एक बच्चे को नारंगी खाते हुए देखता था एक किसान को खेत में फसल काटते हुए देखता था बीसवीं सदी की एक कविता में एक स्त्री का अकेलापन था आईना उसके लिए एक खिड़की की तरह था वो उसमें छलांग लगाती और अपनी ही बाहों में गिर जाती हिंदी के एक कवि की एक शादी दीवार में एक खिड़की रहती थी लोग उससे कूद कर जाते और एक जादुई संसार की सैर कराते। दरवाजों और खिड़कियों के अवशेष उनके बचे खुचे अंश पूरे दरवाजों और खिड़कियों की तरह होते हैं उन्हें उजाड़ने वाले शासकों से बेखबर वे उजाड़े गए घरों को अपने भीतर छिपा लेते हैं एक टूटा हुआ दरवाजा किसी नदी या समुद्र के किनारे नमी को सोखता रहता है एक अधूरी खिड़की किसी बियाबान में धूप खाती रहती है दुनिया के तानाशाह बम बरशक युद्धों के सरदार सोचते हैं कि इस तरह उन्होंने एक सभ्यता को नष्ट कर दिया है लेकिन उनका अध्ययन करने वाले एक उजाड़ घर से ही यात्रा शुरू करते हैं और जैसे ही उन्हें कोई खिड़की या उसका कोई हिस्सा दिखाई देता है वह एक दूसरे काल में प्रवेश कर जाते हैं पिछली बारिश में जब हमारा बचपन का घर डहा तो हमने उसकी खिड़कियों और दरवाजों को खोज कर निकाला और संभाल कर रख दिया एक पहाड़ी के ऊपर तो श्रोताओं सहकार रेडियो के कार्यक्रम विचार यात्रा में अभी आप सुन रहे थे जनवादी और प्रगतिशील कवि मंगलेश डबराल की कुछ कविताएं और उनके वक्तव्य कल यानी कि 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली के एम्स में हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया था वो कोरोना से भी संक्रमित थे आशा है उनकी कविताएं और उनके विचार आपको पसंद आए होंगे और निश्चित तौर पर अपने जीवन में आप उन्हें उतारने की कोशिश भी करेंगे तो विचारों के इस डगर में अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ कुछ और कविताओं के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार